माँ की बातें श्रीमती सुशीला मजुमदार ढाका उद्बोधन भवानीपुर से अपने पति और पुत्र के साथ मैं श्री श्री का दर्शन करने गई देखा कि माँ ऊपर के बीच वाले कमरे के चौखट के सामने खड़ी होकर किसी से बात कर रही हैं प्रणाम करते ही वे बोली कहाँ से आई हो बेटी ऐसा लगा मानो बहुत पुराना परिचय हो मैंने कहा ढाका में हम लोगों का घर है बात समाप्त होने के पहले ही गुलाब माँ ने यह कहकर मां को पुकारा कि राम बाबू और नताई बाबू दर्शन करने आए हैं कपिल महाराज मुझसे कह गए आप लोग थोड़ा हट जाइए बलराम बाबू के लड़के तथा भतीजे आए हैं उनके साथ मां की बातचीत होने के बाद आपको जो कहना होगा कहिएगा निताई बाबू आकर माँ के सामने खड़े हो गए उनके साथ बातें करके माँ ने मेरे हाथ में दो रसगुल्ला दिया और बगल के पूजा घर में राम बाबू के साथ मुलाकात करने गई मैं दोनों रसगुल्लों को हाथ में लेकर ही बैठी रही राम बाबू के साथ बातचीत समाप्त होने पर माँ ने मुझे पूजा घर में बुलाया और कहा खाया क्यों नहीं प्रसाद है खा डालो किसी स्त्री भक्त ने आकर कहा माँ आपने सारी मिठाई सबको खिला दी हम लोग क्या खाएंगे मैं तो संकोच में पड़ गई क्योंकि अभी भी मेरे हाथ में दोनों रसगुल्ले थे मैंने कहा आप ये दोनों खा लीजिए वे बोली नहीं माँ ने तो तुम्हें कुछ कहा नहीं तुम्हारा क्यों लूँगी मैंने उनसे कहा यह सब मत कहो भक्तों के मन में कष्ट होगा बहुत से लोग हैं दो दो देने से सबको नहीं होगा आहा ये लोग सात समुद्र और तेरह नदी पार करके आए हैं माँ के बार बार खाने के लिए कहने पर मैंने उसे खा लिया माँ स्वयं पानी ले आई और बोली रसगुल्ले का रस जमीन पर गिरा हुआ है कपड़ा भिगाकर उसे पोछ दो और हाथ धो लो यह सब होने के बाद माँ चौकी पर बैठी और मेरा परिचय आदि पूछने लगे ज्योही मैंने कहा मेरा एक ही पुत्र है उसी समय नी प्रणाम करने आया मैंने कहा माँ यही लड़का है नी के प्रणाम करके चले जाने पर माँ ने कहा लड़के का विवाह नहीं किया मैं विवाह नहीं हुआ है माँ एक ही लड़का है फिर भी विवाह नहीं किया मैं वह विवाह करना नहीं चाहता माँ आह लड़कों की आजकल यही एक रथ है क्यों विवाह करने से क्या अच्छा नहीं रह सकता मन से ही सब कुछ होता है क्या ठाकुर ने मुझसे शादी नहीं की लड़के ने दीक्षा ली है मैं हाँ वह आपका ही तो लड़का है माँ हाँ पर शादी क्यों नहीं करेगा अच्छा मैं कह दूँगी लोग दुख कष्ट उठाना नहीं चाहते दुष दुख कष्ट पाकर भी जो ठाकुर को पकड़े रहेंगे वे निश्चय ही ठाकुर को पाएंगे तुम्हारी क्या इच्छा है यह तो बोलो मैं माँ उसका किससे मंगल होगा यह तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ आप तो उसका मंगल अमंगल सब जानती हैं इसलिए आप जो कहेंगी वही होगा मेरी दूसरी कोई राय नहीं है माँ देखो जिनका अत्यंत ऊंचा आधार होता है वे ही साधु होकर सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और फिर कुछ लोग संसार सुख भोगने के लिए जन्म लेते हैं मैं कहती हूं हमेशा के लिए भोग कट जाना ही अच्छा है ठाकुर के पार्षदों की बात अलग है मैं माँ वह तो आपका ही लड़का है आपके हाथों में ही उसके मंगल अमंगल का भार है आप जैसा करना चाहे वह करिएगा माँ मैं कहती हूं कि वह शादी करे उसका सब भोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाए नहीं तो फिर कब भोग की कामना आ जुटे कहाँ नहीं जा सकता पर यह निश्चित जानना कि जब ठाकुर ने उसे पकड़ा है तो फिर उसका पतन कभी भी नहीं होगा तुम निश्चिंतता से पड़ी रहो ठाकुर का दिया सिद्ध मंत्र उसे दिया है उसका क्या कभी अमंगल हो सकता है फिर बोली यहाँ प्रसाद पाओगी तो मेरे हाँ कहने पर माँ भंडारी को कहकर लौट आई माँ तुमने किससे दीक्षा ली है ठाकुर का नाम किससे सुना है मैं देवभोग में नाग महाशय के पास हम लोग जाते थे और वहीं उनसे ठाकुर का महात्मा सुना था उनका भाव देखकर मन में सब समय ठाकुर और आपको देखने की बहुत इच्छा होती ठाकुर के श्री चरणों के दर्शन का सौभाग्य तो नहीं मिला पर आपकी कृपा से आपके चरणों का दर्शन हुआ तथा ठाकुर को देखने की मेरी आकांक्षा पूरी हो गई दीक्षा प्रत्यक्ष में नहीं हुई है माँ स्वप्न में पाया है मैं हाँ माँ स्वप्न में आपका दर्शन प्राप्त किया है तथा दीक्षा भी पाई है माँ अच्छा मंत्र क्या है याद है तो मुझसे कह दो मेरे बीज मंत्र बताते ही माँ ने कहा हाँ यही तुम्हारा अभीष्ट है अच्छा है अच्छा है तुम भाग्यवती हो मैं माँ आप और कुछ नहीं कहेंगी माँ नहीं इसी बीज मंत्र का जाप करना इससे ही तुम्हारा कल्याण होगा यह निश्चित जानना किसके साथ आई हो मैं अपने पति के साथ मां वे कहाँ रहते हैं क्या काम करते हैं मैं वे रा बाबुओं के स्टेट में मैनेजर हैं मां अरे माँ तुम मैनेजर बाबू की पत्नी हो इतनी देर तक बताया क्यों नहीं अरे राधु राधू को मैनेजर बाबू की पत्नी को आकर प्रणाम करो